महाभारत द्रोणपर्व अष्ट सिक शमोध्याय दोनों सेनाओं में परस्पर घोर युद्ध और घटोत्कच के द्वारा अलायुध का वध एवं दुर्योधन का पश्चाताप संजय सन्द्र्य समीम रक्ष सातम्ति का वास्देव ब्रविद्राचन घटोत्क वच संजय कहते राजन समरभूमि में राक्षस के चंगुल में फंसे हुए भीमसेन को निकट से देख कर भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्साह कही पश्यताम सर्वसैन्याम तव च महाधुते महातेजस्वी महाबाहु वीर धिको युद्धस्थल में उस राक्षस ने संपूर्ण सेना के और तुम्हारे देखते देखते भीम से इनको वश में कर लिया है सकर्णम तो समृज्य राक्षसे मलायुधम जय क्षिप्रम महाबाहो पश्चात कर्णम बधेश महाबाहो अतः तुम कर्ण को छोड़कर पहले राक्षसराज अलायुध को शीघ्रता पूर्वक मार डालो पीछे कर्ण का वध करना। कर नाम सव च्रुवा कर्णमसृज्य वीरमान राक्षसेंद्रे वक भ्रात्राघटोत्क भगवान श्रीकृष्ण का यह वचन सुनकर पराक्रमी वीर घटोत्क ने कर्ण को छोड़कर वक के भाई राक्षसराज अलायुध के साथ युद्ध आरंभ कर दिया तयोर सुतुमल युद्धम बभूवन से रक्षसो अलायुध से भारत भरत नंदन उस रात्रि के समय अलायुध और हिडम्बा कुमार दोनों राक्षसों में अत्यंत भयंकर एवं घमास युद्ध होने लगा अलायुध जोधास् राक्षसान भीम दर्शन वेगेनापतन सूरा प्रगृहित सरासन महारथ के सैनिक राक्षस देखने में बड़े भयंकर और सूरवीर थे वे हाथ में धनुष लेकर बड़े वेग से आक्रमण करते थे परंतु अस्त्र शस्त्रों से सुसज्ज तो अत्यंत क्रोध में भरे हुए महारथी युधान नकुल और सहदेव ने उन सबको अपने पहने बाणों से काट डाला समरे राजन सर्वाच समी हरी वस्तु सर्वतः राजन राजधारी अर्जुन ने सम्रांगण में सब और बाणों की वर्षा करके कौरव पक्ष के समस्त छत्री को मार भगाया कर्णश् सामने राज्य पार्थिवान्ष्टुम्न श्रिखंड पंचाला महाराथान कर्ण भी रणभूमि में धृष्टदुम्न और शिखंडी आदि पांचा महारथी नरेशों को दूर भगा दिया तानन्ध्यमान भीमो भीम पराक्रम अभिया त्वरित कर्णम विशान उन सबको बाणों की मार से पीड़ित होते देख भयंकर पराक्रमी भीमसे युद्ध स्थल में अपने बाणों की वर्षा करते हुए वहां तुरंत ही कर्ण पर आक्रमण किया यत्र तथस्ते प्यायुर्सानूतज नकुल महारथ तत्पश्चात वे नकुल सहदेव और महारथी सात भी राक्षसों को मारकर वहीं आ मार कर वही था ते मासो मेवतु संक्रोत्म परिगेण आति काड़याथ मे वे तीनों योद्धा कर्ण के साथ युद्ध करने लगे और पांचाल देशी वीरों ने द्रोणाचार्य का सामना किया उधर क्रोध में भरे हुए ने एक विशाल शत्रु के, के मस्तक पर आघात किया उस प्रहार से भीम सेन पुत्र घटोत्कथ को कुछ मूर्छा आ गई परंतु उस महाबले और पराक्रमी वीर ने पुनः अपने आप को संभाल लिया तथो दीप्ताग्न शत घंटा चिक्षेप तस्म समा कांचन भूषिता तदनंतर घटोचकत ने समरांगण में प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्विनी एक सौ घंटियों से अलंकृत और सुवर्ण भूषित अपनी गदा उसके ऊपर चलाई साहयाष अर्थम चा सारथि च महास्वना चूर्णया कर्मणा, भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस द्वारा फेंकी गई आवाज करने वाली गदा ने रायुद के रथ सारथी और घोड़ो को चूर चूर कर दिया सभक्न है चक्र छात सभग्न है चक्राक्षात विशर्ण ध्वज को बरात रथा जिसके घोड़े पहिये और नट और धुरे हो गए थे ध्वज कुबर बिखर गए थे उस रथ से अलायुध राक्षसी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही ऊपर को उड़ गया स मम समाय मायाम तू वर स रुधिर विद्युत विभ्रज तम चासेक उसने माया का आश्रय लेकर बहुत रक्त की वर्षा की उस समय आकाश में भयंकर मेघों की घटा घिर आई थी और बिजली चमक रही थी ततो तत्विपाता महान शब्द त्राश महा हव उस क्षस्यमत्पत्मे माया मायावधी राक्षस के विश्व विशाल माया को देख कर राक्षस जाति हिडम्बा कुमार घटोत्कच ने ऊपर उड़ अपनी माया से उस माया को नष्ट कर दिया सो भी माया माया घटोत् अपनी माया को माया से ही नष्ट हुई देखकर मायावी अलायुद घटोत्कट पर पत्थरों की भयंकर कर वर्षा करने लगा अस्म सतम घोरम सरवर्षे न किन्तु पराक्रमी करके उस भयंकर प्रस्तर वर्षा का उन उन दिशाओं में ही विध्वंस कर दिया वह अद्भुत सा कार्य हुआ तथो दाना प्रहार इंडोन्यम अभिवर्सता आय आयस्य परिघय सूढ़ गदापूसल मुद्ग पिनाक तोमरप्राशकंपय नाराजन निष्ठर्भल शरश्चक्र्य परम अयो गुर्दे गोशीर्षोलूलरपी उत्टिताशाख विविध जगती समेपे लुकदंब चंपक भारत इंगदरी कोबिदारे पुष्पित पलाशारिमेद प्लक्षण्योध विपल महद्दिस्मरे तस्ोण्यम जो विपुल पर्वताग्रैश्च नानाधातुराजित भारत तत्पश्चात एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे लोहे के परिघ सूल गदा मूसल मुजगर पिनाक खडग तोमर प्रास कंपन तीखे नाराज भल्ल भाड़, चक्र फरसे लोहे की गोली भिन्नपाल, गोशीर्स उलूखल बड़ी बड़ी शाखाओं वाले उखाड़े हुए नाना प्रकार के वृक्ष शमी पीलू कदम्ब चंपा बेर, विकसित, पलाश, अरमेद, बड़े-बड़े पाकड़, बरगद और पीपल इन सबके द्वारा उस महासमर में वे एक दूसरे पर चोट करने लगे नाना प्रकार की धातुओं से व्याप्त विशाल पर्वत शिखरों द्वारा भी वे परस्पर आघात करते थे तेषाम शब्दों महाना भद्राणाम भिद था युद्धम समभवद घोरम भय पिला उन पर्वत शिखरों के टकराने से ऐसा महान शब्द होता था मानो वज्र फट पड़े हो नरेश्वर गटोत्कच और अलायुद्ध का वह भयंकर युद्ध वैसा ही हो रहा था जैसे पहले त्रेता युग में वानर राज बाली और सुग्रीव का युद्ध सुना गया है तौ तो युद्धिजोरि आयुधर्शिखर तथा प्रगृह्य चितौ खड अन्तु नाना प्रकार के भयंकर आयुधों और बाणों से युद्ध करके वे दोनों राक्षस तीखी हाथ लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े महाबली भुजाभ्याम पर महाकाय महाबल उन दोनों महाबली और विशाल काय राक्षसों ने परस्पर आक्रमण करके दोनों हाथों से दोनों के केस पकड़ लिए सौस्विन्न गात्रो प्रस्फेद शुश्रुवा तेजनाधि रुद्रम च महाकाय अति भ्रष्टा विवाह बुदू नरेश्वर अत्यंत वर्षा करने वाले दो मेघों के समान उन विशाल काय राक्षसों के शरीर पसीने से तर हो रहे थे वे अपने अंगों से पसीनों के साथ साथ खून भी बहा रहे थे अथाधिपत्य वेगे न समुद्राम चराक्षसं बले ना छिप्य हकर्ता शिरो महत तदनंतर बड़े वेग से झपटकर कर कुमार घटोत्कत ने उस राक्षस को पकड़ लिया और उसे घुमाकर बलपूर्वक पटक दिया फिर उसके विशाल मस्तक को उसने काट डाला सोपहृत्य तो शिस्त कुंडला विभूषित तदातमल नाद ननाद सुमहाबल इसी प्रकार महाबली घटोत्कत ने उसके कुंडल मंदिर मस्तक को काट कर उस समय बड़ी भयानक गर्जना की दृष्ट्वा दृष्ट महाका वैचा पञ्चाला पंचाला पांडवास्व सिंह बकासुर के विशाल काय भ्राता शत्रुमन अलायुद्ध को मारा गया देख पांचाल और पांडव सिंहनाथ करने लगे ततो अबाद पांडव या राक्षस नजती युद्ध स्थल में उस राक्षस के मारे जाने पर पांडव दल के सैनिकों ने सहस्रो नगाड़े और हजारों शंख बजाये साते चारो ओर से दीप दीपावलियों द्वारा प्रकाशित होने वाली वह रात्रि उनके लिए विजय दायिनी होकर अत्यंत सोहा पाने लगी अलायुद्यतु शीर ओम भयम से दुर्योधन अचेत था महाबली अलाय का वह मस्तक दुर्योधन के सामने फेंक दिया अथ दुर्योधन राजा दृष्टायुधम बभूव परमोदिग्न सह सैन्य न भारत भारत अलायुध को मारा गया देख सेना सहित से राजा दुर्योधन अत्यंत उद्विघन हो गयश्च प्रति स्वयं आगम्य स्मरता भैरमोत्तम अलायुद ने अपने भारी भैरी को याद करते हुए स्वयं आकर दुर्योधन के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में भीमसेन को मार डालूंगा ध्रुव स तेन हंतव्य इतम्यत पार्थिव जीवित चिरक कालम ही भ्रातृण चाप्यमत इसी से राजा दुर्योधन यह मान बैठा था कि आयुध निश्चय ही भीमसेन को मार डालेगा और यही सोचकर उसने यह भी समझ लिया था कि अभी मेरे भाइयों का जीवन चिरस्थाई है सतम दृष्ट्वा निहतम भीमसेना प्रतिज्ञा से पूर्ण मेंवाभ्यमत परंतु भीमसेन पुत्र घटोत्कत गट के द्वारा अलायत को मारा गया देख उसने यह निश्चित रूप से मान लिया कि अब भीमसेन की प्रतिज्ञा पूरी होकर ही रहेगी इसी महाभारते द्रोण परवड़ी घटोत्कर्वढ़ी रात्रि युद्धे अलायुदे अष्ट सप्तिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्क वध पर्व में रात्रि युद्ध के समय अलायुध का वध विषयक एक अध्याय पूरा हुआ